आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं राजकुमार शर्मा का लिखा पहसन गुबरेला निर्देशन किया है तस्वीर आबिदी ने तो आइए सुनते हैं प्रहसन गुबरेला फिर पड़ोस में कहीं शहनाई बज रही है तो एक हमारी लड़की है पढ़ती है दिए ने अकल रखती भर भी नहीं बार कहा, अब सयानी हो गई हो स्कूल से सीधे घर आया करो लेकिन मुझे सुनता ही कौन है अरे भगवान क्यों सिर पर पहाड़ उठा रखा है यह सोचे सुनीता घर में बैठे बैठे क्या करे तुम्हें तो घर गृहस्थी से फुर्सत और मुझे तब वो बेचारी कि सेहसे बोले जिस दिन कुछ काला सफेद कर लाई ना उस दिन समेटना अपना वही खाता और फिर पछताना अपनी करनी पर अजय मैं कहती हूँ तुम्हारे सिर पर जूं क्यों नहीं देती लड़की बैठी है घर में और तुम्हें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं देखो सेठानी, तुम तो भी जा खराब कर रही हो। अरे मेरी सुनीता लाखों एक है अरे जेद उम्र होती है खेलने खाने की सो चली गई होगी अपनी सहेली के घर आएगी? अरे आ तो जाएगी ही मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर हाथ पीले कर दो कब तक कुमारी बैठा रखोगे तुम तो सिटानी ऐसा समझती हो कि लड़के बैंक के लॉकर में रखे हैं। जाऊ लाकर खोलकर निकाल ला और खबर ब्याजू सुनीता को इतनी बुद्धू मैं नहीं उसे कि इतना ना समझ पाऊं कि लड़के लॉकर में मिलते हैं या घर में अपना लॉकर खोल दो एक या एक दस लड़के चले आएंगे तुम तो लॉकर और तिजोरी के पीछे पड़ी रहती हो होता हूँ जिस दिन जेब में टका नहीं होगा कौन बात करेगा आजकल के जमाने में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपैया मैं कुछ नहीं जानती लड़की सैनी हो गई है उसकी शादी समय से हो जाए तो मैं और तुम कंगा नहा अरे उसकी चिंता मुझे भी है सैानी ना जाने कितने लड़कों के चौखड़ दरवाजे अपने जूते से हिस डाले लेकिन बात नहीं बनी मैं तो दौड़ते भागते थक गया हूँ पियोगी? अरे नहीं इसीलिए कल के अखबार में सुनीता की शादी का विज्ञापन दे दिया है। सुनो तुम तो वापिस अठिया गए हो अब शादी ब्याह पंडित नाई के बजाय अखबार वाले तय करेंगे रहे कोई खुशखबरी है क्या सु, सुनीता कहा है अपने कमरे में है।, क्यों? एक सुनीता के लिए है वो प्रथम में हो गई है। सच भाई सुनीता भाग्या सुनीता सुनीता बेटा <laughs> क्या बात है बाबा? अरे अरे जल्दी आ जल्दी आ बेटा तू प्रथम श्रेणी में पास हुई है। हाँ, अरे बाबा। अरे कहा भाग कर जा रही है जरा ये अपनी सहेली को अरे इस मासूम के लिए तुम बड़बड़ाती रहती हो कि ये कराएगी वो कराएगी तुम पर तो कुछ असर होता नहीं तुम तो पंडित नाई को छोड़कर अखबार के जरिए शादी कर रहे थे क्या हुआ तुम्हारे वैवाहिक विज्ञापन का <laughs> अरे वो ही तो दूसरी खबर है सिताली अखबार में छपी खबर का असर तो खूब हुआ मुझे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ढेर सारे पत्र आ जाएंगे ढेर सारे पत्र? क्या हाँ। लिखा है इसमें? ये पत्र नेताजी का है, हाँ। है। इसमें देखो लिखा है हाँ। मैं पड़ू सेब जी क्यों नहीं क्यों नहीं सकल खुदाई एक तरफ और चोरू का भाई और मुनीम एक तरफ <laughs> <laughs> माननीय सेठ जी जय हिंद अक्सर लोग कहते हैं लड़की की शादी करने में कठिनाई होती आई है मैं कहता हूं लड़की की शादी करना चुनाव जीत लेने के बराबर है जिसके पास जितना धन होगा वर्कर होंगे उसे उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी मैंने पिछले चुनाव में भी यही कहा था मैं पढ़ा लिखा भले ही ना हूँ लेकिन जनता का दुख दर्द खूब समझता हूं मैं तो कहता हूं नारी का शोषण सदैव से होता आया है क्यों आखिर क्यों इसका हल सिर्फ एक है जानते हैं सेठ जी क्या मैं बताता हूं इसका हल है नारी जागरण मुझे जिस दिन चुनाव में सफलता मिल गई उसी दिन से नारी जागरण का अभियान तेज हो जाएगा मुझे उम्मीद है इसमें हमारी माताएं बहनें निराश नहीं करेंगी और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगी जिस दिन ऐसा होगा उस दिन लड़कियों की मैरिज में कोई परेशानी नहीं होगी झाड़े रहो झाड़े रहो मैं आपको आश्वासन देता हूं जरूर दीजिए प्लीज करूँगा कुछ भी <laughs> आपका डी प्रसाद डी प्रसाद अरे यही कोई होगा डंडा प्रसाद क्या <laughs> <laughs> ये पत्र एक अधिकारी ने भेजा है इसमें लिखा है आपका मैट्रोमोनियल एक्ट अर्थात वैवाहिक विज्ञप्ति पढ़ा मैं आपकी लड़की से विवाह करना मांगता अच्छा यदि आप मुझसे शादी करने के इच्छुक हो तो कृपया एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस अर्थात शैक्षिक और संपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र साइट एक वीक के अंदर पत्र का उत्तर देना सुनिश्चित करें वो तो चले गए औलाद रह गई। इसकी तो ऊपरी आमदनी भी अच्छी होगी ये भी हो सकता है ईमानदार हो लेकिन दहेज तो देना ही पड़ेगा दहेज देना पड़ेगा तो क्या हो गया सुनीता राज भी तो करेगी अच्छे लड़के मुफ्त में कहाँ धरे हैं? ठीक कहती हो सिठानी तय भाग में कर लेंगे हाँ। पहले बाकी पत्र तो सुन लो और भांजी रानी ये पत्र है एक साहित्यकार का तो मामा जी इसे दिन पढ़ ही डालिए परम श्रद्धे सेठ जी अभिवादन हाँ। आपकी परम गुरुवती रूपवती सुशील कन्या के पानी ग्रहण के संबंध में आपकी इच्छा समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुई यद्यपि आपकी उर्वशी कन्या के रूप गुण के अनुरूप तो मैं अपने आप को नहीं पाता किंतु <laughs> तो कल्पना ने पंख पसार कर उड़ने की इच्छा की तो मैंने भी उसे अनुमति दे दी रहो। मैं एक भावुक हृदय कवि हूँ मेरे लेखनी की चर्चा पूरे देश में है mm -hmm. कवि सम्मेलन पत्र पत्रिकाओं के जरिए भी जनता जानती है sure. आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी <coughs> मेरी रचनाए प्रसारित हो चुकी है मेरे अब तक दस काव्य संग्रह तीन कहानी संग्रह और चार उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं बस बस बस इसका नाम क्या है मामा जी देना अरे, अरे मामा जी इसको छोड़िए आप नहीं ये रेखांकित तो सुन लीजिए अच्छा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि साहित्य के बल पर रोटी मिल पाना मुश्किल है का अपना संघर्ष है अपनी पीड़ा होती है लेकिन दो जून की रोटी तो आराम से मिल ही जाती है सो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी बेटी से शादी के बाद उसे कोई कष्ट ना हो अच्छा जी। आपका पत्र पाते ही मैं मुहूर्त निकलवा लूंगा अच्छा बंद करो अपनी रोटी का तो इंतजाम नहीं एक जान और गले बांधने की फिक्र कर रहा है ओहो मम्मी, कहानी उपन्यास कविता फ्री में पढ़ने को मिलेगी। अरे हो सकता है कुछ प्रेम पत्र पत्र भी हो। अरे तो रहे। <laughs> अब देखो ये है। शायद किसी क्लर्क ने लिखा है शेष सर समाचार पत्र से आपकी बेटी के विषय में जानकारी मिली सर मैं करने के बाद मामा जी मामा जी एक मिनट क्या करने के बाद एम करने के बाद एक कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ ये लिपिक क्या होता है अरे मम्मी लपक जो पाए उसे लपक आप सोच सकते हैं कि एम तक पढ़ने के बाद भी लिपिक के पद पर काम करने का क्या मतलब हाँ सोच सकते हैं। तो सर आजकल नौकरी पाना अपने आप में समस्या है सोचा तो मैंने भी था बड़ा अफसर बनू कंपटीशन में भी बैठा रिटर्न एग्जाम भी पास किया लेकिन पौवे के अभाव में इंटरव्यू में फेल हो गया ये तो फेल हो गया मामा जी अब अगला पत्र पढ़िए अगला पत्र अंतिम एक सेठ का <laughs> पत्री जोग लिखी आगरा बाजार ते, भाई छगनलाल जी को बैकुंठ दास की राम राम वंचना आगे समाचार जे है जो सत्यनारायण स्वामी चाहेंगे तो आपकी कन्या को सुन्दर वर मिल जाएगा जय श्री राधे आपकी कन्या तो वैसे ही लक्ष्मी है मैं तो क्वारो हूँ ही चालीस पचास लाख को कारोबार भी है अच्छा जी हमारी फरम की साख ऐसी है कि फोन पर बम्बई तलक बात हुए है हमने तो एक बात सीखी है पहले लिखे बाद में दे बे कागज सुन ले बहुत अच्छा <laughs> मैं तो पहली पोथी के बाद पढ़ियों ना हूं। जो आपको चिट्ठी लिख सकूं सो मुनीम से लिखवाई है थोड़े लिखे को बहुत समझियो समझेंगे आपको भाई बैकुंठ दास अब बोलो सीठानी अब बोले क्या जैसी तुम्हारी मर्जी हो सो करो लेकिन इतनी बात जरूर है कि सुनीता की शादी क्लर्किया कवि से मती कहू तो अधिकारी से कर दूं उसमें तो कोई बुराई है न बुराई तो नहीं है लेकिन दहेज तो बहुत मांगेगा ऊपर से तबादले का चक्कर फिर वो नेता अरे उसे छोड़ो न सोने का बखत न खाने पीने का तो फिर फिर क्या सुनीता की शादी दास से बैकुंठ दास ऐसी कदई नहीं सेठ बैकुंठ दास ऐसी लेकिन वो ना तो पढ़ा लिखा है और उम्र भी ज्यादा है तो क्या हुआ लड़की तो सुखी रहेगी तुम तो गुबरेला ही रहोगे पिताजी मैंने आपका निर्णय सुन लिया है अब वो जमाना गया जब लड़कियाँ बिना पढ़े लिखे बूढ़ों से ब्याह करके चुपचाप भागी पर रोती रहती थीं अब तो मैं स्वयं ही खूब ठोक बजा शादी का निर्णय करूंगी आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है तो क्या स्वयंवर करूंगी बेटी हाँ हाँ जरूरत पड़ी तो वो भी करोगी शाबाश